सदगुरु ओशो की प्रवचन माला काहे होत अधीर ट्रैक पंद्रह सोना यानी करता जागना यानी साक्षी नैन बने गिरी के झरना जो मुख से कर हरी हरी अभरन तोरी बसन धारू पापी जीव नहीं जात मरी राग कठिन है ले लेस शिष दे मारो अग्नि बिना मैं जाऊं जरी नागिन बिरह डसत है मोको जात नमो से धीर धरी बैराग कठिन है सतगुर आई कीन विदा दास दिया उन को नाम सजीवन मूल जरी बैराग कठिन है बैराग कठिन है अब तो मैं वैराग भरी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 नरक वही है जहां तुम नींद में हो और स्वर्ग भी कहीं और नहीं है स्वर्ग वही है जहां तुम जाग गए अभरण तोरी बसंध है फारो पापी जीव नहीं जात मरी उसास सीस ले मारो अग्नि बिना मैं जाऊं जरी पलटू कहते हैं तोड़ डाले सारे आभूषण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 सतगुरु आई किहन बेदाई लेकिन अपने से कुछ नहीं हो सकता था अपने किए बहुत किया कुछ ना हुआ करबटे बदल ले ले के सो गए लेकिन सतगुरु मिल गया सतगुरु आई किहन बेदाई, सतगुरु आया वैध्य की तरह चिकित्सक की तरह नानक ने कहा है कि नानक तो वैध्य है बुद्ध ने भी कहा है कि मैं कोई उपदेशक नहीं हूं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 इस पृथ्वी पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगाने वाला सदम मौजूद होता है इतनी चिंता तो परमात्मा तुम्हारी लेता है कि एक जगाने वाला विदा होता है तो कहीं दूसरा जगाने वाला पैदा हो जाता यह सिलसिला टूटता नहीं एक बुद्ध गया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 जो की जे जल से बिछड़े तनिक एक जो जो कछु है सो मीन के जल है उही के हाथ बिकान गुरु से प्रीति जो कीजे पलटू दास प्रीत कर